हर की घटना थी बिल्कुल संयोग वसात शुरू हुई थी कोई लड़के के भीतर ध्यान की तलाश न थी न भगवान की कोई खोज थी खेल खेल में सीख लिया था खेल खेल में दांव लग गया नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय रटने लगा रटन थी तोता रटन थी किसी बड़े मूल्य की बात नहीं थी लेकिन रटते रटते एक बात लगी कि रटते रटते ही सतह पर कुछ शांति आ जाती वो जो उद्दनता थी वो कम होने लगी विचार थोड़े छीण हुए वो जो जीत की आकांक्षा थी वो भी छीण होने लगी अब खेलता था लेकिन खेल में दूसरे ढंग का मजा आने लगा अब खेलने के लिए खेलने लगा पहले जीतने के लिए खेलता था जो जीतने के लिए खेलता उसकी हार निश्चित है क्योंकि वो तना हुआ होता वो परेशान होता उसका मन खेल में तो होता ही नहीं उसकी आँख गड़ी होती आगे भविष्य में फल में जल्दी से जीत जाऊँ जो खेलने में ही डूबा होता उसको फल की कोई फिक्री नहीं होती वो खेलने में पूरा संलग्न होता उसके पूरे संलग्न होने से जीत आती और जीत की आकांक्षा से पूरे संलग्न नहीं हो पाते तो हार हो जाती तुम देखते ना आमतौर से सब लोग कितनी अच्छी तरह बातचीत करते हैं गप करते हैं। फिर किसी को मंच पर खड़ा कर दो और बस उनकी बोलती बंद हो गई हाथ पर कपने लगे क्या हो जाता है मंच पर पहुंचकर कौन सी अड़चन हो जाती भले चंगे थे सदा बोलते थे असल में इनको चुप ही करना मुश्किल था बोल बोल के लोगों को उबा देते थे आज अचानक बोलती बंद क्यों हो गई आज पहली दफा लोगों को सामने बैठे देख के इनको एक ख्याल पकड़ गया कि आज कुछ ऐसा बोलना है कि लोग प्रभावित हो जाएं। बस अड़चन हो गई आज बोलने में पूरी प्रक्रिया न रही लक्ष्य में ध्यान हो गया लोग प्रभावित हो जाए ये इतनी आंखें जो देख रही ये सब मान ले कि हां कोई है बोलने वाला कोई है वक्ता बस इसी से अड़चन हो गई मंच पर खड़े होकर अभिनेता कपने लगता हाथ पैर डोलने लगते पसीना पसीना होने लगता क्यों पहली दफा कृत्य में नहीं रहा कृत्य के पार आकांक्षा दौड़ने लगी बड़ा अभिनेता वही है जिसकी इसकी चिंता ही नहीं होती कि लोगों पर क्या परिणाम होंगे और बड़ा वक्ता वही है जिसे ख्याल भी नहीं आता कि लोग इसके संबंध में क्या सोचेंगे बड़ा खिलाड़ी वही है जो खेल में पूरा डूब जाता है समग्र भावेन उसी से जीत आती धीरे धीरे इसको भी फिक्र छूटने लगी यह लड़का भी रस लेने लगा खेलने में एक और ही मजा आने लगा एक और तरह की तृप्ति मिलने लगी अंतर निहित हो गई तृप्ति खेल के भीतर क्रीड़ा में ही रस हो गया खेल कामना रहा खेल पहली दफा खेल हुआ इसलिए इस देश में हम कहते हैं भगवान सृष्टि बनाई ऐसा नहीं कहते सृष्टि का खेल खेला लीला की, क्या फर्क है खेल और सृष्टि में पश्चिम में क्रिश्चियनिटी है ईसाइत है जुदाइजम इस्लाम है वे सब कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई कृत्य की तरह छह दिन में बनाई फिर थक गया खेल से कोई कभी नहीं थकता ख्याल रखना इसलिए हिंदुओं के पास छुट्टी का कोई उपाय नहीं भगवान के लिए छह दिन में थक गया सातवें दिन विश्राम किया इसलिए तो रविवार को छुट्टी बनाते ईसाई भगवान ने तक छुट्टी ली तो आदमी का क्या भगवान थक गया छह दिन बना बना के उस दिन विश्राम किया उसने देर से उठा होगा सुबह अखबार भी देर से पढ़ा होगा चाय भी बिस्तर पे बुलाई होगी पत्नी को डांटा डपटा भी होगा बिस्तर पे लेटे लेटे रेडियो सुना होगा या टीवी देखा होगा जो कुछ भी किया दोपहर तक सोया रहा होगा थक गया कृत्य काम थका देता है इस देश में हमारी धारणा है ये जगत भगवान की लीला है थकी नहीं अभी तक छुट्टी नहीं ली छुट्टी की धारणा ही भारत के पुराणों में नहीं कि भगवान छुट्टी ले छुट्टी का मतलब तो हुआ थक जाए खेल से कभी कोई थकता है सच तो यह जब तुम काम से थक जाते हो तो खेल में थकान मिटाते हो दिन भर दफ्तर से लौटे फिर घर आके ताश खेलने लगे या बैडमिंटन खेलने लगे छह दिन थक गए फिर सातवें दिन गोल्फ खेलने चले गए थकान को मिटाते हो खेल से तो खेल से तो कोई कभी थकता नहीं खेल से तो पुनरुजीवित होता है हमारी धारणा यही है कि जीवन कृत्य नहीं होना चाहिए जीवन खेल होना चाहिए खेल का यही फर्क है कृत्य का लक्ष्य होता है खेल का लक्ष्य नहीं होता खेल में कोई फलाकांक्षा नहीं होती काम में फलाकांक्षा होती तुम दफ्तर में बैठे काम करते हो थक जाते हो उतना ही काम तुम रविवार के दिन घर में बैठ के करते रहते हो नहीं थकते अपना काम तो खेल खोल ली सफाई करने लगे तो नहीं थकते दिन भर लगे रहते दफ्तर में फाइल यहां से वहां रखने में थक जाते हो जहां काम आया वहां थकान है क्योंकि काम आया लक्ष्य आया उस लड़के को पहली दफा खेल खेल हुआ अब मजा और ही आने लगा अब जीत की कोई चिंता ना रही संयोग से यह घटना घटी थी नमो बुद्धस कहना ऐसे ही खेल खेल में शुरू किया था लेकिन उस रात संयोग स्वाभाविक हो गया उस रात मंत्र प्राणों में उतर गया उस दिन मंत्र ऊपर ऊपर ना रहा उस दिन मंत्र को उच्चार ना करना पड़ा उस दिन भीतर से उच्चार उठने लगा इसी को तो हमने प्रणव कहा जब मंत्र अपने आप उठने लगे वो सन्नाटा वो रात जरा सोचो उस रात की तुम होते तुम्हारे भीतर भी कुछ होता भय पकड़ता और भय उठने लगता तुम्हारी नाभी से और सारे प्राण भय से कपने लगते कंपित हो जाते रात ठंडी भी होती तो पसीना आता भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते मरघट कोई साधारण जगह नहीं अंधेरी रात छोटा सा बच्चा लेकिन ये संयोग ये सुअवसर पाकर जो मंत्र अब तक किसी तरह ऊपर ऊपर चलता रहा था आज उसने पहले दफे डुबकी मार दी इस मौके का अपूर्व लाभ हो गया उसके हृदय से गुंजार उठने लगी होगी अब ऐसा कहना ठीक नहीं कि उसने नमो बुद्धस का पाठ किया अब तो ऐसा कहना ठीक होगा नमो बुद्धस का पाठ हुआ उस अपूर्व अवसर के बीच यह घटना घटी ध्यान स्वाभाविक हुआ रात्रि वहां शमशान में कुछ भूत आए शमशान वे बड़े प्रसन्न हुए वे उस लड़के को खा जाना चाहते थे वे अनायास मिले शिकार से अत्यंत खुश हो गए और उसके आसपास नाचने लगे और वह लड़का तो उस दशा में था या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही वो तो सोया था और जागा भी था भूतों को नाचते देख के वो उठ के बैठ गया भूत नाच रहे थे वो भी अपने भीतर के नाच में मग्न हो गया वो उसने फिर नमो बुद्धस नमो बुद्धस कहना शुरू कर दिया लड़के की जैसे ही आंखें खुली भूतों को नाचते देखा वो भी अपने अंतर के नृत्य में संलग्न हो गया आज उसे भूत डरा ना पाए जिस दिन ध्यान हो जाए उस दिन मृत्यु डरा पाती भूत यानी मृत्यु के प्रतीक जिस दिन ध्यान हो जाए उस दिन तो कुछ भी नहीं डरा पाता ध्यानी के लिए भय होता ही नहीं उसे तो खूब मजा आया उसने तो सोचा होगा तो ये भी ध्यानस्थ हो गए या बात क्या है ये भी नमो बुद्धस्त का पाठ करते ही या बात क्या है उसे वो भूत जैसे दिखाई ही ना पड़े होंगे और जब उसने नमो बुद्धस्त का उच्चार शुरू कर दिया तो भूत घबड़ा गए जब अमृत मौजूद हो तो मौत घबरा जाती जब ध्यान मौजूद हो तो यमदूत घबड़ा जाते वे तो बहुत घबरा गए उन्होंने गौर से देखा ये कोई साधारण बच्चा नहीं था इसके चारों तरफ प्रकाश मंडित था एक आभा मंडल था वे तो उसकी सेवा में लग गए वे तो भागे गए राजमहल सम्राट की सोने की थाली और सम्राट का भोजन लेके आए उस छोटे से बच्चे को भोजन कराया उसकी खूब पूजा की फिर उसके पैर दाबे रात भर उसकी रक्षा की पहरा दिया ये तो प्रतीक है जिसको ध्यान लग गया मौत भी उसका पहरा देती जिसको ध्यान लग गया मौत भी उसकी सेवा करती इस बात को ख्याल में रखना प्रतीकों पर मत चले जाना ऐसे कुछ भूत हुए ऐसा नहीं है ऐसा अर्थ मत ले लेना ये तो सिर्फ सांकेतिक कथाएं ये इतना ही कहती हैं कि ऐसा घटता है जब अमृत भीतर उपलब्ध होता है तो मौत सेवा में हो रही मौत तभी तक घातक है जब तक तुम तो मरण धर्मा से जुड़े हो जब तक तुम सोचते हो मैं देह हूं तब तक मौत घातक है जिस दिन तुमने जाना कि मैं देह नहीं हूं मैं मन नहीं हूं उस दिन मौत घातक नहीं रात्रि भर पहला देते रहे और सुबह जब सूरज उगने लगा तो जल्दी से सोने की थाली को गाड़ी की लकड़ियों में छिपा के भाग गए प्रातः नगर में यह समाचार फैला कि राजमहल से सम्राट के स्वर्ण थाल की चोरी हो गई सिपाही इधर उधर खोजते हुए ना पाकर अंततः नगर के बाहर भी खोजने लगे उस गाड़ी में वह स्वर्ण थाल पाया गया उस लड़के को यही चोर है ऐसा मान सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वह लड़का तो रास्ते भर नमो बुद्धस जपता रहा, उसकी मस्ती देखते ही बनती थी शहर में भीड़ उसके पीछे चलने लगी वैसा रूप किसी ने देखा नहीं था वो उसी गांव का लड़का था लेकिन अब किसी और दुनिया का हिस्सा हो गया था उसका बाप भी भीड़ में चलने लगा वो बाप भी बड़ा चकित हुआ इस लड़के को क्या हो गया यह अपना नहीं मालूम होता तो कहीं बहुत दूर मालूम होता है ये कुछ और मालूम होता है इसको हमने पहले कभी इस तरह देखा नहीं सिपाही हथकड़िया डाले थे लेकिन अब कैसी सिपाही उसे महल की तरफ ले जा रहे थे लेकिन वो जरा भी संकेत नहीं था अब कैसी शंका अब कैसा भय वो मग्न था सिपाही थोड़े बेचैन थे और परेशान थे और भीड़ बढ़ने लगी और जब सम्राट के सामने ला गया तो सम्राट तक बहुचक्का रह गया जो देखा उसने सामने सम्राट था बिंबिसार उस समय का बड़ा प्रसिद्ध सम्राट था बुद्ध के पास जाता भी था बुद्ध से ध्यान की बातें भी सुनी थी जो बुद्ध में देखा था जो बुद्ध के कुछ खास शिष्यों में देखा था उसकी ही झलक और बड़ी ताजी झलक जैसे झरना अभी फूटा हो फूल अभी खिला हो इस लड़के में थी वह उस लड़के को पूछा कि हुआ क्या है ये थाल तूने चुराया उस लड़के ने सारी कथा कह दी कि हुआ ऐसा मैं नमो बुद्धस कहते कहते सो गया सोया भी जागा भी जागा मानो मानो न ऐसा हुआ मुझसे भी कोई पहले कहता तो मैं भी न मानता कि सोना और जागना एक साथ हो सकता मगर ऐसा हुआ कुछ बातें ऐसी हैं जो हों तभी मानी जा सकती है न हो तो मानने का कोई उपाय नहीं उसने कहा आप भरोसा कर लो ऐसा हुआ मेरे आस कुछ लोग आके नाचने लगे मैंने आंख खोली उनको नाचते देखकर मैं भी मस्त हुआ मैंने सोचा शायद ये भी नमो बुद्धाय का पाठ कर रहे तो मैं फिर नमो बुद्धाय का पाठ करने लगा फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ वो मेरे चरण दाबने लगे भोजन लाए थाली लाए मुझे भोजन करवाया मुझे सुलाया रात भर मेरे पास खड़े दिए पहरा देते रहे सुबह इस थाली को गाड़ियों में छिपा के भाग गए फिर आपके सिपाही आए फिर तो कथा आपको मालूम है इसके बाद की कथा आपको मालूम है सम्राट उसे लेकर भगवान बुद्ध के पास गया भगवान राजगृह में ठहरे थे सम्राट ने भगवान से पूछा बनते क्या बुद्धानुस्मृति इस, इस तरह की रक्षक हो सकती क्या नमो नमोबुद्धाएं के पाठ मात्र से इस छोटे से बच्चे को जो हुआ है वो किसी को हो सकता है और ये भी खेल खेल में मैं तो लोगों को जीवन भर तपस्या करते देखता हूं तब नहीं होता कैसे भरोसा करूं कि इस युवक इस छोटे से लड़के को हो गया है आप क्या कहते क्या इस लड़के की कथा सच है भगवान ने कहा हां महाराज बुद्धानु स्मृति स्वयं के ही परम रूप की स्मृति जब तुम कहते हो नमो बुद्धाय तो तुम अपनी ही परम दशा का स्मरण कर रहे हो तुम्हारा ही भगवत स्वरूप बुद्ध यानी कोई व्यक्ति नहीं बुद्ध का कुछ लेना देना गौतम बुद्ध से नहीं है बुद्धत्व तो तुम्हारे ही जागरण की आखिरी दशा है तुम्हारी ही ज्योतिर्मय दशा है तुम्हारा ही चिन्हमय रूप है जब तुम स्मरण करते हो नमो बुद्धा है तो तुम अपने ही चिन्हमय रूप को पुकार रहे हो तुम अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा को आवाज दे रहे हो तुम चिल्ला रहे हो कि प्रकट हो जाओ जो मेरे भीतर छिपे हो नमो बुद्धा किसी बाहर के बुद्ध के लिए समर्पण नहीं अपने अंतर में छिपे बुद्ध के लिए खोज और अगर कोई सरल चित्त हो तो जल्दी हो जाता है इसलिए जल्दी हो गया ये छोटा बच्चा है सरल चित्त तपस्वी सरल चित्त नहीं है बड़े कठिन बड़े कठोर और वासना से भरे लोभ से भरे ध्यान करने चले हैं लेकिन ध्यान में भी पीछे लक्ष्य बना हुआ है इसने बिना लक्ष्य के किया इसलिए हो गया इसे सहज समाधि लग गई नमो बुद्धस या बुद्धानु स्वयं के ही परम रूप की स्मृति है वह सतह के द्वारा अपनी ही गहराई की पुकार है, वह परिधि के द्वारा केंद्र का स्मरण वह वाह के द्वारा अंतर की जागृति की चेष्टा है उसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं वही मृत्यु से रक्षा और अमृत की उपलब्धि बनती और तब उन्होंने ये गाथाएं कही सुप्त बुद्धम पबु सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो चा रत्तो चा सती सुप्त बुद्धम पबु सदा गौतम सावका ऐसम देवाचारत्तो च निच्चम धम्म गता सती सुप्त बुद्धम पबुझी सदा गौतम सावका एसम देवाचारत्तो च निच्चम संघ गता जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती है वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती जो सदा याद करते भगवत्ता का बुद्धत्व का जो सदा अपने जीवन को एक ही दिशा में समर्पित करते चलते जिनके जीवन में एक ही अनुष्ठान है कि कैसे जाग जाएं, जो हर स्थिति और हर उपाय को जागने का ही उपाय बना लेते जो हर अवसर को जागने के लिए ही काम में ले आते जो राह के पत्थरों को भी सीढ़ियां बना लेते और एक ही लक्ष्य रखते हैं कि भगवान के मंदिर तक पहुंचना है और मंदिर उन्हीं के भीतर है। अपनी ही सीढ़ियाँ चढ़नी अपनी ही देह को सीढ़ी बनाना अपने ही मन को सीढ़ी बनाना और जागरूक होकर निरंतर धीरे धीरे स्वयं के भीतर सोए हुए बुद्ध को जगाना है जिनकी स्मृति दिन रात सदा बुद्ध में लीन रहती है वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और ऐसा ही नहीं कि वे जागते में जागते रहते हैं वे सोते में भी जागते हैं। जिनकी स्मृति दिन रात सदा धर्म में लीन रहती है वे गौतम के सि सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते जिनकी स्मृति दिन रात सदा संघ में लीन रहती है वे गौतम के सि सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते तीन बातों पर बुद्ध ने सदा जोर दिया बुद्ध धर्म और संघ बुद्ध का अर्थ है जिनमें धर्म अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है काश तुम ऐसे व्यक्ति को पालो जिसके जीवन में धर्म तुम्हें लगे कि साकार हुआ है तो धन्यभागी हो जिसके जीवन से तुम्हें ऐसा लगे कि धर्म केवल सिद्धांत नहीं है जीती जागती स्थिति है तो बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति के स्मरण से लाभ होता है जो जाग गया है क्योंकि जब तक तुम जागे हुए व्यक्ति के पास ना हो तब तक तुम कितना ही सोचो तुम्हें जागरण का कोई आधार नहीं है तुम निराधार हो तुम्हारे भीतर संदेह बना ही रहेगा पता नहीं ऐसी अवस्था होती है या नहीं होती पता नहीं शास्त्र कहते जरूर लेकिन ऐसा कभी किसी को हुआ है या कपोल कल्पना है या पुराण कथा है बुद्ध के पास जाने का अर्थ इतना ही है कि देखकर कि मेरे ही मांस मज्जा हड्डी से बने हुए आदमी में मेरे जैसे ही आदमी में कुछ हुआ है जो मुझसे अतीत है ठीक मेरे जैसा ही आदमी है कुछ भेद नहीं जहां तक चमड़ी मांस मज्जा का संबंध ठीक मेरे जैसा है बीमारी आएगी तो इसे भी लगेगी जन्म मेरी तरह मरेगा भी मेरी तरह सब सुख दुख इसी तरह घटते हैं लेकिन फिर भी इसके भीतर कुछ घटा है जो मेरे भीतर नहीं घटा अगर मेरे ही जैसे मांस मज्जा से बने आदमी के भीतर ये दिया जल सकता है तो मेरे भीतर क्यों नहीं तब एक प्यास उठती अदम में प्यास उठती तब एक पुकार उठती जो तुम्हें झकझोर देती सत्संग का यही अर्थ है तो बुद्ध का स्मरण जागृत बुद्ध मिल जाए तो सदगुरु मिल गया जाग्रत बुद्ध प्रतीक है साकार अवतार है धर्म का लेकिन जाग्रत बुद्ध को भी हम नमस्कार इसलिए करते हैं कि वो धर्म का प्रतीक है और किसी कारण नहीं जब हम किसी एक दिए को नमस्कार करते हैं तो दिए के कारण नहीं करते उसमें जलती ज्योति के कारण करते वो ज्योति तो धर्म की है हालांकि दिए के बिना ज्योति नहीं होती ज्योति भी हो तो हमें दिखाई नहीं पड़ती इसलिए हम दिए के धन्यवादी कि उसने ज्योति को प्रकट करने में सहायता दी लेकिन अंततः तो नमस्कार ज्योति के लिए दिए के लिए नहीं तो दूसरा नमस्कार धर्म के लिए धर्म का अर्थ है जीवन का आत्यंतिक नियम जिससे सारा जीवन चलता है जिसके आधार से चांतारे बंधे जिसके आधार से ऋतुएं घूमती हैं जिसके आधार से जीवन चलता उठता बैठता जिसके आधार से हम सोचते विचारते ध्यान करते समाधि तक पहुंचते जो सारा विस्तार है जिसका उस आधारभूत नियम का नाम है धर्म वह सनातन है, ऐस धम्मो सनातनो सदा से चला आया सदा चलता रहेगा जो स्थान हिंदू विचार में परमात्मा का है वही स्थान बुद्ध विचार में धर्म का है जो सबको धारण किए हुए वह धर्म उसके प्रति निरंतर स्मृति बनी रहे तो सोते जागते भी व्यक्ति प्रकाश से भरा रहता है और तीसरी बात संघ में स्मृति लीन रहे पहला बुद्ध जिनमें पूरा धर्म प्रगट हुआ है बीच में धर्म जो अप्रगट है हमें अभी जिसका हमें अनुमान होता है बुद्ध को देखकर लेकिन जिसको हमने सीधा सीधा साक्षात नहीं किया है जो हमारे भीतर अभी नहीं घटा है जिसकी हमारी निजी प्रतीति नहीं और फिर संघ संघ है उन लोगों का समूह जो उस धर्म की खोज में लगे तीन बातें जो उस धर्म की खोज में मुमुक्षा कर रहे हैं वो संघ उनकी भी स्मृति रखना क्योंकि अकेले शायद तुम न पहुंच पाओ तुम अगर उनके साथ जुड़ जाओ जो पहुंचने की यात्रा पर चले हैं तो पहुंचना आसान हो जाएगा गुरुजीफ कहता था अगर एक कारागृह में तुम बंद हो अकेले निकलना चाहो तो मुश्किल होगा जेल बड़ा है दीवारें बड़ी ऊंची हैं, पहरेदार मजबूत है जेलर है सारी व्यवस्था है अकेले तुम निकलना चाहो तो मुश्किल होगा लेकिन अगर तुम जेल में बंद दो कैदियों के साथ एकजुट हो जाओ 200 कैदी इकट्ठे निकलना चाहे तो बात बदल जाएगी तब द्वार पर खड़ा एक संतरी शायद कुछ भी ना कर पाए शायद जेलर भी कुछ ना कर पाए लेकिन अभी भी हो सकता है जेलर फौज बुला ले मिलिट्री बुला ले अर्चन खड़ी हो जाए अगर तुम जो भीतर 200 कैदी बंद हैं, तुम इकट्ठे हो गए और तुमने बाहर किसी से संबंध बना लिया जो जेल के बाहर तो और आसानी हो जाएगी क्योंकि वो आदमी ठीक से पता लगा सकता है कौन सी दीवार कमजोर है किस दीवार पर कम पहरा रहता है किस दीवार से मिलिट्री बहुत दूर है कौन से समय पर पहरा बदलता है कब रात पहरेदार सो जाते हैं ये तुम तो पता ना लगा सकोगे क्योंकि दीवार के बाहर जो हो रहा है वो दीवाल का बाहर जो है वही जान सकता है तो अगर तुम्हारा दीवाल के बाहर से किसी से संबंध हो जाए फिर अगर दीवार के बाहर जिससे तुम्हारा संबंध हो वो ऐसा हो जो खुद भी कभी इस कारागृह में कैदी रह रह सका हो रह चुका हो तो और भी लाभ है क्योंकि उसे भीतर का भी पता है कहां से द्वार हैं कहां से दरवाजे हैं कहां से खिड़कियां हैं कहां से सीखे काटे जा सकते हैं किस पहरेदार को रुस्बत खिलाई जा सकती है कौन सा जेलर कमजोर है कौन सा जेलर रात में शराब पी के मस्त हो जाता है भूल भाल जाता है बुद्ध का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में बंद था ठीक तुम जैसा अब बाहर हो गया है उससे साथ जोड़ लो संघ से संबंध है उन लोगों से साथ जोड़ लो जो अभी जेल में तुम्हारे साथ बंद हैं, उनके साथ इकट्ठे हो जाओ मुझसे लोग पूछते हैं कि आप संन्यास देकर गैरिक लोगों की जमात क्यों पैदा कर रहे हैं यह संघ है अकेले अकेले आदमी कमजोर है संग साथ मजबूत हो जाता है जो एक ना कर सके दस कर सकेंगे जो जो ना ना कर कर कर कर सकेंगे जो ना कर सके, हजार कर सकेंगे जैसे जैसे तुम संगठित होते चले जाते हो तुम्हारी अपनी कमजोरियां तुम्हारे संगी साथियों के बल के साथ संयुक्त हो जाती तुम ज्यादा बलवान हो जाते हो तब एक बड़ी लहर पैदा होती जिस पर सवार हो जाना आसान है तो बुद्ध ने कहा बुद्ध का स्मरण जो रखता है संघ का स्मरण जो रखता है और दोनों के पार जो धर्म है उसका स्मरण जो रखता है जिन्होंने पा लिया उनका स्मरण जो पाने चल पड़े हैं उनका स्मरण और जिसे पाने चले हैं और जो पा लिया गया है उसका स्मरण ये तीन महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं इनको बुद्ध ने त्रिरत्न कहा है त्रिशरण कहा है ये बुद्ध धर्म के तीन रत्न है बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शर गा धमं शरण गबुद पबुंती सदा गौतम सावका एशम दिवा चो चम कायता सती सुप्तबुद्ध पबुजती सदा गौतम सावका सवका एशम चा चो रतो मना सुप सदा गौतम रतो चा पहली तीन बातें अपने से बाहर के लिए बुद्ध के लिए, के लिए लिए संघ धर्म के लिए दूसरी तीन बातें अपने भीतर के लिए जिनकी स्मृति दिन रात सदा अपनी काया की स्मृति में लीन रहती बॉडी अवेयरनेस उठते हैं बैठते हैं चलते हैं लेकिन ध्यान रखते हैं मेरी देह से क्या हो रहा है जिनकी स्मृति दिन रात सदा काया के प्रति जागरूक रहती है वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते बुद्ध का इस पर बड़ा जोर था काया हमारी पहली परत है परत के परत परत के भीतर पड़ते हैं काया पहली परत है दूसरी परत विचार की तीसरी परत भाव की तीन परतें, शरीर मन हृदय इन तीनों के पार हमारे असली सम्राट का निवास है। इन तीन दीवालों के पार भगवत्ता विराजमान है इन तीन परकोटों को पार करना है तो परकोटों को पार करने के लिए स्मृति चाहिए पहले काय स्मृति उठो तो जानना कि उठे बैठो तो जानना कि बैठे भोजन करो तो जानना कि भोजन कर रहे हो स्नान करो तो जानना कि स्नान कर रहे हो तुम्हारा शरीर यंत्रवत ना रहे तुम्हारे शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया बोधपूर्वक होने लगे कठिन है भूल भूल जाओगे करना कोशिश रास्ते पर चलते जब तुम लौट के जाओ तो जरा कोशिश करना कि थोड़ी देर याद रखो कि शरीर चल रहा है दो सेकेंड याद रहेगा भूल गए मन कहीं और चला गया फिर छिटक गया फिर थोड़ी देर बाद याद आएगी कि अरे मैं तो कुछ और सोचने लगा फिर पकड़ के शरीर पर ध्यान को ले आना वर्षों की चेष्टा से काय स्मृति सदती और जब काय स्मृति सद जाती तो जीवन में बहुत सी बातें अपने आप समाप्त हो जाती जैसे क्रोध समाप्त हो जाएगा काम वासना समाप्त हो जाएगी लोभ समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह सब काया की बेहोशी है काम वासना उठती है काया की बेहोशी से जब तुम्हारे भीतर काम वासना उठती तो काया की बेहोशी तुम पर हावी हो जाती अगर तुम चलते उठते बैठते हाथ भी हिलाते हो तो होशपूर्वक हिलाते हो कि मेरा हाथ हिल रहा तुम जरा इसका प्रयोग करना तुम बड़े चकित होगे। गए ये हाथ उठाया मैंने इसको अगर होश पूर्वक उठाया जानते हुए कि हाथ उठा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता उठाया तब तुम चकित हो कि हाथ के उठाने में भी भीतर बड़ी शांति मालूम होगी इसी आधार पर चीन में ताइची का विकास हुआ बुद्ध की काय स्मृति के आधार पर प्रत्येक क्रिया शरीर की बहुत धीमे धीमे करना बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षु से आहिस्ता चलो धीमे चलो ताकि स्मृति साध सको आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाओ जानते हुए उठाओ कि बायां कदम उठाया कि दायां कदम उठाया अगर कोई वर्ष दो वर्ष काय स्मृति में उतरे तो चकित हो जाता है लोग पूछते हैं काम वासना कैसे छूटे काम वासना सीधे नहीं छूटती क्योंकि तो काम वासना काया के प्रति बेहोशी का हिस्सा है जब काया की बेहोशी टूटती तो काम वासना छूटती और क्रोध भी तभी, तभी छूटता है आक्रमक भाव भी तभी छूटते हैं हिंसा भी तभी छूटती तो पहला काया के प्रति स्मृति दूसरा जिनका मन दिन रात सदा अहिंसा में लीन है वे गौतम के सि सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते दूसरी बात विचार पहला बात देह दूसरी बात मन मन हिंसात्मक है मन सदा ही हिंसा की सोचता है किससे छीन लूं, किस झपट लूं, किसको मजा चखा दूं, मन प्रतियोगिता है कंपटीशन है स्पर्धा है एंबिशन महत्वाकांक्षा है मन आक्रामक है मन सदा आक्रमण की योजनाएं बनाता रहता है कैसे मकान बड़ा कर लू कैसे जमीन बड़ी कर लू कैसे तिजोरी बड़ी कर लू स्वभावता छीनना पड़ेगा तभी कुछ बड़ा होगा तो बुद्ध कहते हैं मन की हिंसा के प्रति जागो और अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठा लाओ यहां ना कुछ कमाने जैसा है ना जोड़ने जैसा न बढ़ाने जैसा यहां सब बढ़ाया ना बढ़ाया बराबर हो जाता है यहां की दौलत दौलत नहीं यहां का राज्य राज्य नहीं अनाक्रमक बनो हिंसा है आक्रमण अहिंसा है प्रतिक्रमण अंतर लौटो बाहर मत जाओ ठहरो भीतर विचार के हिंसा को ठीक से समझो जैसे जैसे विचार की हिंसा समझ में आएगी और अहिंसा का भाव तैरेगा भीतर वैसे वैसे तुम पाओगे दूसरी परिधि भी टूट गई फिर तीसरी परिधि है जिनका मन दिन रात सदा भावना में लीन रहता है वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते फिर तीसरी भाव की दशा है भावना की बुद्ध ने उसे ब्रह्म विहार कहा है उन भावनाओं में डूबो जो ब्रह्म के करीब ले आएंगी जैसे करुणा सहानुभूति समानुभूति दया उन भावनाओं में डूबो जिनसे तुम दूसरों से टूटते नहीं जुड़ते हो उन भावनाओं में डूबो जिनसे धीरे दीर धीरे तुम्हारे भीतर शांति और आनंद घना होता है ब्रह्म में विहार करो एक में विहार करो अनेक का भाव छोड़ो कोई मेरा शत्रु नहीं है सभी मेरे मित्र मैत्री भावना मित्रता का भाव फैलाओ जो सुख मैं चाहता हूं वही सबको मिले और जो दुख मैं नहीं चाहता हूं वह किसी को भी ना मिले ऐसी भावनाओं में डूबो धीरे धीरे भावना में डूबते दूप्त डूबते तीसरी सीढ़ी व्यापार हो जाती काया की स्मृति विचार की स्मृति भावना की स्मृति फिर भीतर महल में प्रवेश होता है उस महल में प्रवेश करके तुम पाओगे बुद्ध को विराजमान तुम्हें तुम्हारे बुद्ध से मिलन हो जाएगा इसको बुद्ध ने कहा अपो दीपो अपने दिए बन जाओगे जाओ। राजा बिंबिसार को इस लड़के को लाने के कारण बुद्ध ने यह सूत्र कहे इस कहानी में मैंने एक छोटा सा फर्क किया है उसकी मैं क्षमा याचना कर लू करना पड़ा इतना सा फर्क किया है पंडित और शास्त्री जनों को अड़चन होगी फर्क यह किया है कथा में ऐसा कहा गया है कथा ऐसे शुरू होती कि राजगृह में दो लड़के थे एक था सम्यक दृष्टि दूसरा था मिथ्या दृष्टि दोनों साथ खेलते थे सम्यक दृष्टि खेलते समय नमो बुद्धस का पाठ करता था और मिथ्या दृष्टि नमो अरिहंताणम इशारा साफ है जिसने भी कथा रची होगी लिखी होगी शास्त्र में वो ये कह रहा है कि जो बुद्ध का स्मरण करता है वो तो पहुंच जाता है जो महावीर का स्मरण करता है वो नहीं पहुंचता जिसने कहानी लिखी होगी उसकी दृष्टि बड़ी क्षुद्र और सांप्रदायिक रही होगी तो जो नमो बुद्धस का पाठ करता वो तो जीतता था उसको कहा सम्यक दृष्टि और जो नमो अरिहंताण जिनों का स्मरण करता था अरिहंतों का स्मरण करता था महावीर का नैमी का पार्श्व का स्मरण करता था उसको कहा मिथ्या दृष्टि वो हारता था इतना मैंने फर्क किया है इतना मैंने अलग कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि उतनी बात बुद्ध के साथ मेल नहीं खाएगी क्योंकि बुद्ध का और अरिहंत का एक ही अर्थ होता है बुद्ध का अर्थ होता है जो जाग गया अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली मूर्छा शत्रु है मूर्छा ही तो शत्रु है काम क्रोध लोग मदमस्सर शत्रु है शत्रुओं पर विजय कैसे पाई जाती जाग कर पाई जाती बुद्ध का भी एक नाम अरिहंत है कृष्ण का भी एक नाम अरिहंत है और मैं तो क्राइस्ट को भी अरिहंत कहता हूं और मोहम्मद को भी अरिहंत कहता हूं अरिहंत का मतलब ही इतना है जिसके अब कोई शत्रु ना रहे जिसके भीतर सब शत्रु विदा हो गए जिसके भीतर सब शत्रु विगलित होकर मित्र बन गए जिसका क्रोध करुणा बन गया और जिसकी काम वासना ब्रह्मचरी बन गई जिसने अपने शत्रुओं को अपना मित्र बना लिया जिसने जहर को रूपांतरित कर लिया जो उसकी से गुजर गया जहां जहर अमृत हो जाता तो इतना फर्क मैंने किया है इतना कहानी में मैंने तोड़ दिया अलग कर दिया क्योंकि उतनी बात मुझे सांप्रदायिक मालूम पड़ी और बुद्ध का सांप्रदायिक होने से कोई संबंध नहीं हो सकता कहानी बुद्ध ने नहीं लिखी कहानी किसी अनुयायी ने लिखी होगी अनुयायों की क्षुद्र बुद्धि ने बड़े उपद्रव किए ऐसी कहानियां जैन ग्रंथों में भी हैं जिनमें बुद्ध को गाली दी गई ऐसी कहानियां बुद्ध ग्रंथों में है जिनमें जैनों को गाली दी गई ये ओछी बातें हैं धर्म बड़ा विराट है। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि, कि किसी शास्त्र में किसी सूत्र को बदलने की जरूरत है तो मैं जरा भी हिचकिचाता नहीं मेरी शास्त्र के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं मैं शास्त्री नहीं हूं मैं पूरी स्वतंत्रता मानता हूं अपनी क्योंकि मेरी निष्ठा बुद्ध के प्रति है शास्त्र के प्रति नहीं है इस कहानी को पढ़ते वक्त मुझे लगा कि अगर बुद्ध भी इस कहानी को पढ़ेंगे तो इतना हिस्सा छोड़ देंगे उतना मैंने छोड़ दिया है अगर मैं जुम्मेवार हूं किसी के प्रति तो बुद्ध के प्रति और किसी के प्रति नहीं अगर महावीर के वचनों में मुझे कुछ वचन ऐसे लगते हैं जो कि महावीर के वचन नहीं हो सकते नहीं होने चाहिए मैंने उनको छोड़ देता हूं कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए तो अर्थ बदल देता हूं इसलिए मुझसे पंडित नाराज भी है वो कहते हैं कि मैं शास्त्रों में हेरफेर करता हूं शास्त्र में मेरी कोई निष्ठा नहीं शास्त्र मेरे लिए खिलवाड़ है मेरी निष्ठा सांस से बहुत पार है मेरी निष्ठा तो अनुभव में है मेरी निष्ठा मेरे भीतर है जो मेरी निष्ठा पर कस जाता है मुझे लगता है कि यह बात मैं भी कह सकता हूं तो ही मैं बुद्ध से कहलवाऊंगा मैं भी कह सकता हूं तो मैं महावीर से कहलवाऊंगा इसलिए जैन मुझसे प्रसन्न नहीं है क्योंकि वो कहते हैं महावीर से मैंने ऐसी बातें कहलवा दी जो महावीर ने नहीं कही उनको पता नहीं कि महावीर और मुझ में ढाई हजार साल का फर्क हो गया आज महावीर लौटते तो जो मैं कह रहा हूं वही कहते ढाई हजार साल बाद इतना फर्क ना पड़ता महावीर ज़रा बुद्धि नहीं थे कोई ग्रामाफोन के रिकॉर्ड नहीं थे कि वही का वही दौड़ाते रहते मुझसे बौद्ध नाराज मैं नागपुर में ठहरा था तो एक बड़े बौद्ध भिक्षु बड़े पंडित थे आनंद कौशल्यान वो मुझे मिलने आए उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो शास्त्र में नहीं है किस शास्त्र में आपने कुछ ऐसी बातें जोड़ दी हैं जो कहीं भी नहीं लिखी मेरी जिंदगी शास्त्र पढ़ते हो गई तो मैंने उनसे कहा न लिखी हो तो लिखने नहीं चाहिए क्योंकि शास्त्र किसी ने लिखे तुम इतना और जोड़ लो मैं बुद्ध का नया संस्करण हूं संस्करणों में थोड़ा फर्क हो जाता है न? वो तो बहुत नाराज हो गए कहने लगे शास्त्र में कैसे कुछ जोड़ा जा सकता मैंने कहा मैं जोड़ूंगा मैं घटाऊंगा क्योंकि जो बात मुझे लगती है ओछी है वो कैसे बुद्ध से कहलवाऊ अन्याय हो जाएगा उसके लिए बुद्ध फिर मुझे कभी क्षमा ना कर सकेंगे पंडित नाराज हो जाए मुझे जरा चिंता नहीं है उनकी नाराजगी से क्या बनता बिगड़ता है लेकिन बुद्ध के साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इतना फर्क किया है अन्यथा कहानी अद्भुत है अन्यथा कहानी बड़ी प्यारी बड़ी सूचक है इस पर ध्यान करना आज इतना ही